श्री भगवत नम देवी भागवत महात्मा सृष्टौ या चर्गू जगदवन मिधो पालनी या च रौद्री संहारे चापी यदमखि क्रीडनम या परी तदनु भगवती वैखरी वर्ण सास्मदवाचम प्रसन्ना विधि हरिगितालो नारायण नमस्कृत्य नरम तरोतम देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीज जो सृष्टि काल में सर्गशक्ति स्थिति काल में पालन शक्ति तथा संहार काल में रुद्र शक्ति के रूप में रहती हैं चराचर जगत जिनके मनोरंजन की सामग्री है त्वरा पशंती मध्यमा एवं बैखरी वाणी के रूप में जो विराजमान रहती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर के द्वारा जो आराधित हैं वे भगवती आद्याशक्ति हमारी वाणी को सुशोभित करें भगवान नारायण नरश्रेष्ठ अर्जुन भगवती सरस्वती एवं महाभाग व्यास जी को प्रणाम करके इस देवी भागवत नामक विजय गाथा का उच्चारण करना चाहिए ऋषि गण बोले सूज आप बड़े बुद्धिमान हैं व्यास जी से आपने शिक्षा प्राप्त की है आप बहुत वर्षों तक जीवित रहें भगवान अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएँ सुनाने की कृपा कीजिए भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली एवं अत्यंत अद्भुत है हम भक्ति पूर्वक उसका श्रवण कर चुके भगवान शंकर का दिव्य चरित्र भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा इसका इतिहास भी आपके मुखारबिंद से सुनने का सुवतर हमें मिल चुका अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो पवन परम, परम पवित्र हो तथा जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमतापूर्वक भुक्ति और मुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाए महाभाग आपसे बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते आप हमें मुख्य मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए जिससे के मनुष्यों को भी सिद्धि मिल सके सूर्य जी कहते हैं ऋषियों तुम बड़े भाग्यशाली हो जगत के कल्याण होने की इच्छा से तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है वह प्रसंग विस्तृत रूप से तुम्हारे सामने मैं उपस्थित करता हूँ